भद्रं पश्ये दिवा भद्रंमा क्षेत्र स्थितिदेव स्वस्थ वास्तिपूाश स्वस्थिष्टने शांति शातिशा तो यहाँ तक बता दिया अपार विद्या से जो उपरत हुआ है उसके लिए क्या करना चाहिए तो परीक्षा लोकान बता दिया परीक्षा बोल दो तो इस इसलोक और परालोक दोनों को सबको अच्छे प्रकार से विचार करके तो उसके बाद पूर्ण रूप से परा वैराग्य को प्राप्त करके कहा गुरु के पास जावे उस तत्व को जानने के लिए सभी पाणी त्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ यहाँ तक हुआ था आगे जो गुरु का बात जा रहे शिष्य का कुछ लक्षण बता रहे गुरु के लिए जो उपदेश जो बता रहे हैं ना है निकमें शिष्य का कुछ लक्षण और गुरु को भी बता रहे है आगे क्या मात्रा में तेरहवा देखे तस्में स विद्वान उपसन्ना या तस्में प्रशातचिताय श्रिता शांतचिता श्रृतायनाषम वेद सत्यम वेद सत्य प्रोवाच तम तत्व ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या तस्म तस्म बल तो शिष्याय इस प्रकार जो पीछे बताया था ना निर्वेदम आयन पूर्ण रूप से वैराग्य संपन्न ब्राह्मण बताया था ब्रह्म जिज्ञासा तो ऐसा जो शिष्य के लिए तस्में आगे विशेषण है सब शिष्य का सा शब्द से गुरु गुरुकुलना सा विद्वान तस्मे शिष्याय प्रोवाच वहां वाय तो साद्वान मतलब है? इस प्रकार जो विद्वान है ये गुरु का है विद्वान बोलते विद्वान गुरु <coughs> विद्वान का मतलब यहाँ है आचार्यवान पुरुषो वेदा ब्रह्मित मशे कर कहेंगे वो जो विद्वान गुरु है तस्में प्रोवाचा तस्में बोल तो उस शिष्य के लिए उपदेश करे किस शिष्य के लिए उपसन्नाया शिष्य का विशेषण है उपहा समीप आगता समीप में आए हुए जिज्ञासु बन करके समीप में आए है उपसन्नाया तस्में और उसका विशेषण क्या है शिष्य का हाँ ये सब शिष्य का चतुर्थी तो का है सबसे पहले सम्यक केवल नहीं सम्यक प्रशांत चित्ताया सम्यक मतलब पूर्णतया कभी कभी शांत चित्त होता है किसी विषय को लेकर भी होता है कोई विषय मिलने पर भी उसका चित्त शांत होता है वो आपेक्षिक शांत है पूर्ण रूप से नहीं तो इसलिए विशेषण दिया सम्यक प्रशांत आया हर प्रकार के विषयों से निवृत्त होकर बिल्कुल शांत इसलिए बोला विशेषण है ना सम्यक तो बोलते पूर्णतया बलि प्रकाश पूर्ण रूपेणा शांत चित्त आया और समान्विताया और यहाँ समानविता है सम दम परख लीजिए तो क्योंकि वहाँ शांत चित्ता है तो आ तो ही गया दोबारा शम का अर्थ वही करेंगे तो पुनरुक्ति हो जाएगी नहीं।, नहीं तो सम का है अंतर इंद्रिया निग्रह सम का तो होता है <laughs> वही अंतर इंद्रिय निग्रह तो यहाँ मन तो बता ही दिया तो दोबारा शम कहने से पुनरुक्ति होगा इसलिए सम उपलक्षित है दम पर आते हैं। अर्थात बाह्य इंद्रियों को भी शांत चित्त और बाह्य इंद्रियों को पूरा वश में कर दिया ऐसा व्यक्ति तो यहां दो आवश्यकता क्या है एक से काम चल जाएगा सर्वत्र शम और दम दोनों प्रयोग करते हैं ना क्षम भी होना चाहिए दमो भी तो दम से भी चलेगा शम से भी चलेगा तो एक से नहीं चलेगा क्षम <coughs> तभी होगा पहले दम होना चाहिए बाह्य इंद्रिय का निरोध के बिना क्षम नहीं होगा पहले बाह्य इंद्र निग्रह होना चाहिए बाह्य इंद्र निग्रह होगा अब एक खीड़ से पार हो गए तभी उसी का नाम है एक इंद्रिया वैराग्य के चार कोटि है ना सबसे पहले यतमान संज्ञा खाली बता दू दूसरा व्यतिरेक संज्ञा तीसरा है एकेंद्रिय और चौथा है निरुद्धावस्था है उसको तो कोई परावैरा के माना जाता है। यतमान का मतलब है एक नित्य तत्व है संसार अनित्य है उस तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु बन के गुरु जी के पास जाना ये तो यतमान है। ये तो अधिक से अधिक रहा था सभी में व्यतिरेक से बात नहीं होता व्यतिरेक मतलब छान नाला कर वो बोलते वितरेक संजय मानते मतलब पहले मेरा अंदर इतना दोष था और ये दोष क्यों निवृत्त नहीं हो रहा है किस में घट रहे कौन बढ़ रहे ये जो विवेक करना उसका नाम है यमाल ये अपना वितरक <coughs> उस दोष दूसरे सीढ़ी पास होने के बाद तीसरे में वो एक तभी जाके वो यहाँ तक हो गया आपका दम यहाँ दम कह दिया ना तो वही तो तीसरा है वो आपका मन में रहेगा भाई ये इंद्रिय जाएगा नहीं कोई रूप देख के बड़ा आप चुक्षु नहीं जा रहे है कोई किंतु मन में वासना ना पड़ी वो एक तो इसके लिए यहां शम होना चाहिए मन का के बाद तो यही बता रहे यतमान, एक इंद्रिया और निरुद्ध निरुद्ध निरुद्ध निरुद। निरुद। का नाम उसी का नाम है परावहरागे वो शिकार संयमान है निरुद्ध बोलते वो शिकार मतलब वहां वो भी मन का भी नहीं रहा मन में भी नहीं रहा तो तो, नहीं ये जो अपरा वैराग्य अंश है सबसे पहले प्रथम चरण है यतमान। यतमान तो हमारे अंदर है ही सबका व्यतिरेक है कि नहीं वो स्वयं जान सकते हैं। अपने आप छांटना है ना व्यतिरेक बोल दो अपने आप को छाटना हम दूसरे का दोष गुण देखते अपने अंदर ही एक वितरक करना और तीसरा है एकेंद्रिय एकेंद्रिय का मतलब है केवल मन में ही रहे आपका उसके बाद निरुद्ध तो निरुद्ध हो गया इसी का नाम है वशीकार शून्य कांत तो इसलिए हम बता रहे समान्विताया तस्मै शिष्याया इतना विशेषण हो गया उसका तस्मै का एक तो उपसन्नाया सम्यक प्रशांत चित्ताया समान्विताया शमान बोलते हैं हाँ, दम लेना भाई बाई ने करा ऐसा शिष्या या सविद्वान पर था ना स बोल तो आपके स्वयं के पास में आया हुआ जो गुरु अच्छा कर कहेंगे वो जो गुरु विद्वान विद्वान भी है गुरु भी दोनों केवल गुरु मात्र नहीं विद्वान भी होना चाहिए स विद्वान आगे प्रोवाच ताम लेना नाम तत्व ताम ब्रह्म विद्या प्रोवाच नीचे पंक्ति है ना अपने शरण में आए हुए इन लक्षण वाले शिष्यों को ताम जी। ताम जी बोल तो पीछे बताया था ना परिद्या हाँ। दो विद्या बताए न दें विद्य वेदिते ऐसी जो ताद्या तत्व तत्व का मतलब यथार्थ रूपेण तो आता तो उस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक से नहीं तो कभी कभी होता है ब्रह्म विद्या को जैसा का जैसा नहीं बोलते ऐसा होते तो काशी में एक थे अच्छे संत और वैष्णव ही है तो कार्तिक मास में वह रामायण करते थे वाल्मीकि रामायण तो उसमें अद्वैत का प्रकरण आया उन्होंने दूसरा अर्थ किया वहाँ एक संत रहते थे सुखदेव जी बोल के हमारे पास पढ़ने रहते थे उन्होंने बोलते स्वामी जी आज अभी अर्थ तो कैसे कर रहे हैं ये ये तो ये तो हमारे सिद्धांत आपके सिद्धांत के अनुसार तो बाद में पास तो तो तो तो विशेषण दिया तत्व बोलते ये अर्थ तत्व था उसको उपदेश करेगी जैसा वहाँ सनत कुमार ने नाराजी को उपदेश किया था सब तो नाराजी जाके प्राण में जाके संतुष्ट हो गए थे प्राण ही सब श्रेष्ठ है करके रुक गए आगे प्रश्न हाँ हरिनगर्भ में जाके संतुष्ट हो गए हाँ। तो सनत कुमार ने कहा नारद भले ही संतुष्ट हो गए किंतु ये ठीक नहीं इतने से कोई अतिवादी नहीं हो सकता तभी जाके नारद जी ने ना कहा नाराज जी प्राण को जाने से कोई अतिवाद नहीं होता और भी जा तभी जाके दोबारा जिज्ञासा उत्पन्न अतिवादी माने अतिवादी बोलते सबको अतिक्रमण करके जो बोलता है ब्रह्मा के विषय में सारा संसार को अतिक्रमण करके पार करके जिस ब्रह्मा में स्थित हो जाता है उसी का नाम है अतिवादी सर्वम अनात्म पदार्थम अतिक्रम्य ब्रह्म एवं सातिवादी सारा जो अनात्म पदार्थ है अन्य वाच अन्यच विमुंच का तो ये ब्रह्म के विषय में स्थित होता है अतिवादी माने लोक में जो अतिवादी है वो नहीं अधिक बोलते हैं अर्थ hmm. लोक में बोलो ना अतिवादी बोलो अधिक बोलने वाला तो, <laughs> हाँ। तो, न, अति सर्व अनात्म पदार्थम अतिक्रम्य ब्रह्म तत्व में अतिवादी अतः तो ब्रह्म के विषय में ही बोलता केवल इसमें केवल बोलना नहीं बोल के साथ दोनों मतलब वहाँ है ना महात्मा इसमें मनस्ेकम वचस्कम कर्मण्यकम महात्मा तो इसलिए हम बोल रहे हैं ताम ब्रह्म विद्या स विद्वान् तत्व तो प्रोवाचा और वो ब्रह्म विद्या कैसा है एन अक्षरम पुरुषम वेद्यम यह एन दे के ब्रह्म विद्या नहीं लेना ये न बोल तो ब्रह्म ज्ञान लीजिए क्योंकि ये ना हो तो वहाँ यया होना चाहिए विद्या श्रीलिंग है ना भाष्य तो कर कहेंगे ये ना बोल तो ब्रह्म विद्या नहीं ब्रह्म ज्ञान इस ब्रह्म ज्ञान से विद्या और ज्ञान वहाँ एक ही है, तो जिस ब्रह्म है, है माने पुरुष लिंग है, हाँ है ना हाँ। नहीं तो यहाँ वो संकेत कर रहा एक ही है, जो ये तो ब्रह्म ज्ञान हाँ। तो के द्वारा अर्थात उस लक्षण आया ब्रह्म विद्या शब्द अथा ब्रह्म ज्ञान लीजिए उस ब्रह्म ज्ञान से अथा ब्रह्म विद्या से स्त्रीलिंग न लेकर हाँ हाँ इसलिए ब्रह्म ज्ञान परख लिया ये ना बोलते ये न ज्ञान ए ना। परा विद्या रूप जो ज्ञान से अक्षर जो गुरु जिनको उपदेश करेंगे जिस ज्ञान से जिस विद्या से वो अक्षरम अक्षर बोलते वही है, है न अक्षर पीछे बताया ना अदृश्यम अग्राह्यम करके अक्षर तो ये यदि कोई कहे अक्षर का मतलब कोई ओंकार ना ले अथवा ये ना ले बोलते पुरुषम बोलते पूर्णवादि पुरुष पूर्णवाद पुरुष अथवा पुरुषेना पुरुष अथवा अनात्म पदार्थ पूरे जिसके द्वारा ये सारा अनात्म पदार्थ क्या है अपूर्ण भी पूर्ण तो हो रहा जैसे देख रहे व्याप्त तो हो रहा है पूर्ण पूर्ण जैसे देख रहे वो पुरुष है और वो कैसे सत्यम त्रिकाल बाध्य तो ब्रह्मा जानेना हुँ। अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद सत्य को जो वेद का मतलब जानता अर्थ नहीं है स्वात्म सात नहीं तो वेदा मतलब जानने वाला अलग होगा ज्ञातव्य पदार्थ अलग होगा दोबारा तो भी सिद्ध होगा तो वेद का मतलब अतः स्वात्म सात् जिसको अपना आत्मा को अनुभव कर ऐसे जो विद्या है वो गुरु उनको प्रोवाचा का मतलब कहेंगे प्रब्रुयात कहा दिया नहीं उपदेश करे <laughs> बोल रहे है ना <laughs> <laughs> ये जो है ना आचार्य का वचन नहीं श्रुति <laughs> <चुर्ती का वच्चार laughs> बोल रहे इस प्रकार उपदेश करे यद्यपि <laughs> <laughs> यहाँ प्रोवाचा है <laughs> तो भाषाकार कहेंगे प्रब्रुयात तो उपदेश करे <laughs> भाष्य <भाशे> में देखे <laughs> तस्मे तो उसका नहीं कर रहे हैं सरल है तस्मे बोल तो शिष्य आया इस प्रकार साधन चतुष्ट संपन्न गुरु के शरण में आए हुए शिष्य को स विद्वान अर्थात कर रहे है गुरु सविद्वान का अर्थ कर रहे हैं जो गुरु है गुरु का बहुत वर्णन किया शास्त्र में जो सबसे भारी है जो अंधकार है उसको निवृत्त करने वाला बहुत लंबा चौट गुरु कैसा गुरु ब्रह्मवित्त ब्रह्मविद्व मतलब दोनों अर्थ है परोक्षता अपरोक्षता वह एक तो शास्त्रवित्त भी ब्रह्मवित्त होता है एक आत्मशास्व का ऐसा ब्रह्मवित्त क्योंकि दोनों अर्थ क्या हैं अन्यत्र के हैं जैसे ऊपर में है ना ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ किया था ऊपर अर्थ किया था ना, कि ना ब्रह्मनिष्ठा का हित्व सर्वकर्माणी केवल अद्वितीय ब्रह्मणी निष्ठा ये अर्थ वो जो ब्रह्मविता है उपसन्ना तस्में उपसन्ना उपसन्ना का अर्थ कर रहे हैं उपगता उपहा समीपे आगता अर्थात अपने समीप में आए हुए गौण शिष्य के लिए सम्य है न सम्य प्रशांतचित तो सम्यक अर्थ कर रहे हैं करते यता शास्त्रम शास्त्र यता शास्त्र शास्त्र में जैसा बताया लक्षण उसमें देखिए हाँ शास्त्र बता रहे शास्त्र किसको कहते शास्त्र का कहा दिया जो शासन करता है अज्ञात अथवा करता करवाता अतः लक्षण के प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नि कृतक व एन पुमसा ये न उपदिश्येतः तास्त्रीय शास्त्र का लक्षण है प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा दोनों के लिए मतलब जो जिसके अंदर कामना पड़ी है लिए कर, के लिए प्रवृत्ति भी विधि के द्वारा और जिसके अंदर कोई फल की इच्छा नहीं है निवृत्ति भी करवाता है अथवा जैसे याग में प्रवृत्ति करवा रहे ब्राह्मण आदि हनन से निवृत्ति कर रहे हैं प्रवृत्तिर्वा निवृ नि कृतक वृतक बगाद प्रवृत्कर्वा अथ निमोक्ष में प्रवृतिर्वा दोनों में तो पुरुष को जिसके द्वारा उपदेश कर रहे त्री अभिधीय शास्त्रक अथवाही है दूसरा लक्षण यषय का बोध सर्गा स्थिति लया मुक्ति लक्षणादि तत्धना ईश्वरादी लक्षणादी प्रतिदक्र शास्त्रकलक्षण ओम नम ओं तो यषयकबोध तत्वय बोध बोध सर्ग और स्थिति पालन और लय लय तो मुक्ति और तत्ना और ईश्वरादि लक्षण प्रतिपादकत्व शास्त्रत्व शास्त्र के लक्षण है ये जिसमें है वो शास्त्र अन्य शास्त्र में तो इसलिए हम बोल रहे हैं शास्त्रम शास्त्र अर्थ करें यथाशास्त्रेत तो प्रशांतचित्ताया तो सम्यक प्रशांत चित्ता का तो मतलब जैसा शास्त्र में बता दिया ऐसा शांतचित्त वाला ये सम्यक उसका विशेषण है तो प्रशांत चित्त का अर्थ कर रहे हैं उपरता दर्पादि दोषाया जिसके अंदर दर्प है दम्ब है कोई दोष नहीं दम्ब है दर्प है अहंकार आदि है ना ये दोष बिल्कुल भी नहीं ये दर्प दम्ब दोष आदि है ना प्रतिबंधक माना जाता है इसलिए बोल रहे उपरता किम दर्पादि दोषाया। समान्वितया गया आ रहे ये केवल इसका अर्थ क्या सम्यक शांताया तो समानविताया विताय अर्थ कर रहे क्योंकि प्रशांत रहे्ताय के द्वारा शम तो हो गया दोबारा शम आ गए ना तो इसलिए बादशाह का उसका अर्थ अलग कर रहा है बाह्य इंद्रिया उपरम है नहीं तो शम का अर्थ बाह्य इंद्रिया परम नहीं होता है हाँ क्योंकि वो पीछा है ना उसमें दुबारा हो जाता है के ना हो के लिए तो इसलिए तो दम का इसलिए समान्यता इंद्रिया उपरमेण चितने भी जो बाह्य इंद्रिया है उन इंद्रियों का उपरतिशे युक्त ये बोला उपरमेण च युक्ताया का शिष्याया तो एक तो अर्थ हो गया शम और दूसरा अर्थ हो गया दम तो सम्यक प्रशांत चित्त का हो गया शम और शम का हो गया दम तो ऐसे क्यों है वो प्रकरण को दे के अर्थ किया जाता है तो एक बार हुआ तो वहाँ तो छांदो के में आता है लोकेशु सप्तविदा साम उपाशित है छांदो के में तो ये शायद दो में होगा ओंकारेश्वरल स्वामी जी थे वहां सुनते थे ऊपर बैठे बैठे नीचे नहीं है तो घटिया लगाया तो उस लाइब्रेरी में वहाँ बेटे सुनते थे पूरा तो हम बृहदाण्य के लिए तो दूसरे ने किसी ने छांदो के लिए था वो, चांदो के, लिए था। वो चांदो के में आता है मैं आ गए उसके आते मेरे से पूछे इसका क्या अर्थ है हमारा विषय नहीं था बृहदाण्य मैंने कहा स्वामी जो लोकेश बोल तो लोक दृष्टि करके शाम की उपासना करें ऐसा अर्थ क्या बोलते तो तो लोकेश वहाँ सप्तम विभक्ति ऐसा अर्थ क्यों क्या बोलो स्वामी जी ये जो उद्गीत की उपासना है इसे लोकेशु विभक्ति व्यत्यय करना चाहिए भाषा ठीक बोल गया उसके बाद वो आए ठंड के ले रहा था उन्होंने वैसे, वैसे वैसे अर्थ किया था लोकेशु बोलो लोक में शाम की उन्होंने कहा देखो आप बोलते अच्छे, किंतु किन्तु भाषा को थोड़ा देख के जाओ यार लोकेशु है ना सप्तमी का सप्तमी नहीं है भाषा करने वहाँ विभक्ति व्यक्त्यय किया ऐसे क्यों प्रकरण है उपासना उदगीत का लोक दृष्टि करके उपासना लोक में नहीं दृष्टि तो भक्ति के अनुसार क्या लोक में दृष्टि करके उपासना करके उद्घीत की उपासना ऐसे तो ही प्रकरण को देखा करने क्या किया अर्थ बदल दिया, दिया। सर्वत्र क्योंकि नहीं तो पुनरुक्त हो जाएगा ना हाँ। तो बहुत जगह ऐसा छंदो के में तो यही बोलते बाह इन्द्र उपरमेण अच्छा युक्ताया तो उसका एक अर्थ से बोल रहे हैं सर्वतो विरक्ता बस दोनों का अर्थ ये हो गया सब मिलाकर के पूर्ण रूप से निचोड़ ये पूर्ण रूप से विरक्त सभी तरफ से बस इस्लोक और परालोक दोनों उभयता न इस्लोक में कोई इच्छा है ना परालोक में। विरक्ताया इत्ते यह अमुष्पिन दोनों विरक्ताये तत्त ये निचोड़ अर्थ एना विज्ञानेना देखे अर्थ कर रहे है विज्ञान उसी का तो वो। वो काया उसी का अर्थ है शब्दों को ना शब्द है ना हाँ, तो ज्ञान विज्ञान है ना बोलते यया विद्या तुरंत उधर ही अर्थ करते जाते हैं पूरा आगे पीछे देखना पड़ेगा ना पूरा यया विद्या तो पराया कौन वो परा विद्या उस पराविद्य के द्वारा अक्षरम कौन सा अक्षर है पीछे जो बताया था ना अद्रेश्यम अग्रायम इत्यादि जो बताया था जी उसके जो विशेषण बताए वो जो अक्षर अदृश्यम का मतलब वही ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है हाँ। कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है जिसमें ज्ञान दोनों बताया दोनों निषेध परक भी है विधि परक भी है ऐसे जो अक्षरम तो अदृश्यम इत्यादि विशेषण तदेव अक्षरम वो अक्षर कोई अलग नहीं है पुरुष वही जो अक्षर है पुरुष शब्दवाच तो इसलिए कहा रहे नहीं तो अक्षर है वाचक होता है पुरुष होता है वाच्य इसलिए कहा ना तस्या वाचका प्रणवा योग सूत्र में योगा चित्त योग चित्तवृत्ति निरोधा योग किसको कहते हैं चित्तवृत्ति निरोधा वृत्य पंचतव्य कहा दिया चित्तवृति निरोध नहीं और कैसे निरोध करेगी अभ्यास तन अभ्यास अभ्यास और वैराग्य नहीं कर सकते उसके लिए के दुआ। जी। तो के क्या का जी। ऐसा बताया अभी देखिये वाचक प्रणव प्रणव अक्षर हो गया वाचक हाँ, ईश्वर तो हो गया वाच्य इसी प्रकार यहाँ अक्षर वाचक पुरुष वाच्य हो ऐसा ना हो तो नहीं वो अक्षर ही पुरुष है वाच्यवाचक भाव नहीं बोल रहा है अक्षर शब्द नहीं ओंकार वाचक नहीं हाँ। इसलिए बोले ना पुरुष शब्द वाच्यम तदेवाक्षरम अक्षर का वाच्य पुरुष नहीं वही जो अक्षर है वो पुरुष शब्द का वाच्य है वही जो अक्षर ही पुरुष शब्द का वाच्य इसका मतलब अक्षर वाचक है पुरुष वाच्य ऐसे नहीं।, नहीं मतलब यहाँ अक्षर का मतलब नक्षरती थी अक्षरा बोले तो और वो क्या है पूर्णत्मा पुरुष को जो है वाचक कह दिया और अक्षर को वाच्य कह दिया पुरुष नहीं? नहीं तदेवम बोले ना तदेव हा? अक्षरम तदेव अक्षरम पुरुष शब्द वाच्य हाँ वही अक्षर है पुरुष शब्द का वाच्य हाँ पुरुष शब्द हो गया हाँ माने पुरुष यहाँ वाचक बन गया और जो अक्षर है वो वाच्य बन गया दोनों एक अभेदेद शब्द का वाच्य शब्द और जैसे पुरुष शब्द का वाच्य हो गया पुरुष पुरुष शब्द का वाच्य कौन होगा स्वयं पुरुष हो गया इसलिए पुरुष शब्द का वाच्य अक्षर है दोनों का अभेद वाचक अभेदा घट शब्द का वाच्य हो गया घट पट शब्द का वाच्य हो गया पट उसी प्रकार पुरुष शब्द का वाच्य हो गया पुरुष है तो उसी प्रकार पुरुष शब्द का वाच्य वो अक्षर भी दोनों तो पूर्ण पुरुष कह ले वो पूर्णत्ने पूर्ण से पुरुष है अथवा पुरुषनाच बोलते सारे शरीर में शरीरों में अंतरात्म रूप से अंतर्यामी रूप से विद्यमान है इसलिए पुरुष अथवा तीसरे एक अर्थ क्या है अनात्म पदार्थ ए न पूयते तो अनात्म पदार्थ जिससे पूर्ण होता है उसमें क्या प्रमाण है वो छंदु ऐत आत्म इदम सर्व तत्सत्यम सा तत्वशी है शयनाच सत्यम वो सत्य है सत्य वही अक्षर ही करमार्थ hmm. स्वभाव्याद अक्षरम hmm. वो शरत बस वही परमार्थ स्वभाव से वो अक्षर है उसका नहीं नहीं होता है hmm. परमार्थिक स्वरूप से जी इसको अक्षर कहते हैं तदेव अक्षरम वही सत्य hmm. Hmm. है तो परमार्थ स्वभाव्याद अक्षरम चो तो अक्षर क्यों कह दे उसको तो बोल रहे अक्षरणाथ क्षरण होता जिसका क्षरण है शिथिल होना चुत होना अथवा दो अर्थ कर तो क्षरण का मतलब चुत क्षत का मतलब घाव होता है इसका शरीर क्षत विक्षिप्त हो गए बोलते हैं ना घाव होना दो अर्थ किया तीसरा अर्थ कर रहे हैं अक्षयत्वाचा तो तीन अर्थ क्षरण क्षत और क्षय से है क्षरण का मतलब चुत से रित और क्षत मतलब घाव है खंड होते है ना वो और क्षय का बोलता हम नाश तो तीन अर्थ किया तो न क्षरण नक्षता अथवा नक्ष इसलिए अक्षर तो तीन अर्थ अर्थात तो चुत नहीं होने से और घाव आदि नहीं होने से और नाश ना होने से तीन अर्थ किया तो इसलिए अक्षर है ऐसा घाव आपका हाथ में घाव नहीं होता मतलब खार, खार का तो नहीं नहीं लगता होता है, होता है नहीं तो अक्षर का उत्पत्ति कर रहा है नाक्षरा अक्षरा क्षर तीन अर्थ में होता है शर होता है ना तीन अर्थ में एक तो क्षर का अर्थ है नाश एक अक्षर का अर्थ है वृण घावादि होना तीसरा अक्षर का अर्थ है नाश होना तीनों उसमें तीनों भी रही है क्योंकि अक्षयात, अक्षय इसलिए है व्यापक होने से वो अक्षय है और अक्षत तो इसलिए है सावयव नहीं है घाव नहीं हो सकता है और, और अक्षय बोलते नाश इसलिए नहीं होता है उसका जन्म ही नहीं है माने उसे अपने स्वरूप स्वरूप स्वरूप से से से गिर हाँ, हाँ, से। से, तो जाना जाना कौन मतलब विकृत हो तो ये बोल तीन अक्षर के द्वारा इस तत्व को जो जानता है जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा ऐसा अक्षर तत्व को जानता है ताम ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म विद्या को सृष्टि है तत्व तो बोलता यतावत जैसा है वैसा है इसमें बड़ा चढ़ा करने।, करने शास्त्र में जैसा है वैसा है प्रोवाचा सा प्रोवाचा उस गुरु ने प्रोवाचा अर्थ कर रहे प्रभ्र अतः उपदेश करे किसको तस्म शिष्य याद भी नहीं शिष्य को तो बता दिया उसी प्रकार आचार्य के लिए भी आचार्य के लिए भी ही नियम है ये जितना भी बताया ना वो भी उनके लिए भी नियम यद को आगे अनुवाद दीजिए आचार्य से अयम नियम न्याय प्राप्त सचिच न्याय बोलते तो न्यायानुसार प्राप्त हुआ न्याय प्राप्त सचिच सचिच बोलते तो सत परमात्मा का अन्वेषण के ओर निकले हुए शिष्य अथवा सदाचारी दोनों अर्थ कर सत विशेषण है न शिष्य का या तो सच के खोज में निकले हुए अथवा सदाचारी शिष्य को सचिच निस्तरणम यत्न निस्तरणम वो यत्को यहाँ लगी ऊपर है ना यह न्याय है अविद्या महोदय देस्तरणम अर्थात न्यायानुसार अपने समीप में आए हुए जो सदाचारी शिष्य है उसका जो निस्तरण किसे अविद्या रूप महासमुद्र से पार करना हाँ पार कर दे ये भी क्या है आचार्य का नियम ये आचार्य करता है उन दया जो आया है वो आचार्य के लिए आ, मतलब इस प्रकार आए हुए शिष्य को हर प्रकार से ये अविद्यारूप महासागर से उसको पार करने के उनका भी प्रयत्न ये आचार्य का भी न्याय महोदय बोल तो अविद्यारूप महासागर से ये पार करना उनका भी न्याय है ओम पूर्ण पूर्णम पूर्णमात्नमचि पूर्णश पूर्णमाधा पूर्णम शांति शांति शांति शंकर ओम शांति